जासुबचन रवि कर बरनी न जाई अन घोर निशा चर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पा पहवनि मिति ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बाढ़े खले बहु चोर जुआरा जेलम्पट पर धन परदारा दारा मां नही मातू पिता नही देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते ू निशिचर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म ग्लानी परम सभीत धराकुला गिरिशरी सिंधु भार नोही जस मुहि गरुअ एक परद्रोही सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भय भीता धेनु धरी हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु का काज नो सुर मुनि गंधर्वा मिलिकि सर्वा गे विरंचिके लोका संग गोतुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान मोर कछू न बसाई जा करी तसी तो नाशी हमरे उ तोर सहाय धरणिधर ही मन धीर हरि पद सु जानत जन की पीर प्रभु भंजीही दारुण विपति बैठे सुर सब करही विचारा कह पाईय प्रभु करिय पुकारा पुर बुंठ जान कह कोई को कह पय निधिपस प्रभु सोई जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभुत प्रगट सदा तिही ते रीति तेही समाज गिरिजा में अवसर पाई बचन एक कहऊँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हों मैं जाना देश काल दिशी विदिशी हुमांही कहु सो कहाँ जहां प्रभु नही अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी मोर बचन सब के मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना सुनिविरचि मन हरस तन उल की बहनीर अस्तुति करत जोड़ी कर सावधान मति धीर जय जय सुर जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजहिती जयसुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जानक जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहिलागी विरागी अतिराग विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गन गा जयति सचिदानंदा जही सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सोकर अधारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर था शारद श्रुति से सारी स अशेषा जा कहू को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना भविधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनिषिध सकल सुर परम नमत नाथ पद कंजा जानी सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह जनिधर बहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुमला गिधरी हंनर्सा अनसन सहित मनुज अवतारा लेह दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातपीना तिन्ह कहू मैं पूरब बर दीन्हा तेजरथ कौसल्या रूपा कौशल पूरी प्रगट नर भूपा तिन्हके गृह अवतरी हऊँ जायी रघुकुल तिलक शोचार्यू भाई नारद बचन सत्य सब करी परम शक्ति समेत अवतरि हऊँ हरिहं सकल भूमि गरुआई निर्भय होहु देव समुदायी गगन ब्रह्म बाणी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरणी समुझावा अभय भई भरोस जिय निज लो कही विरंचि गे देवन इि सिखाई बानर तनुरी धरी मही हरी पद से बहु जाई गये देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा जो कछुआय ब्रह्मा दीन्हा हर्षे देव विलंब कीना बन चर देह धरी क्षितिमाही अतुलित बल प्रताप तिन् पाही गिरि तरुनख आयुध सब वीरा हरिमारग चित वही मति धीरा गिरिकानन जह तह भरी पूरी रहे निज निज अनीक रचिरूरी यह सब रुचिर चरित मैं भाखा अब सो सु जो भी चहिरा खा अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ बेद विजितेह दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी कौसल्यादी नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि हरिपद कमल विनीत एक बार भूपति मन माही भय गि मोरे सुत नाही गुर गृह गय तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विसाला निज दुख सुख सब गुर सुनाय कही वसिष्ठ बहु विधि समुझायऊ धरऊ धीर हो सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी ऋषि वसिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ करावा भगति सहित मुनियाहुति दीनहें प्रकटे अगिनी चरू कर लीन है। जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल का जुभा सिद तुम्हारा यह हबी देहु नृप जाई जथा जोग जेहिभा भाग बनाई तब अदृश्य भय पावक सकल सभ समझाई परमानंद मगन निप हर्ष नृदय समाई तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादिता चलिया अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग आधे कर किन्हा कह केहन पोदयऊ रहो शोभय भाग पुनी भयऊ कौशल्या के हाथ धरी तीन सुमे मन प्रसन्न करी ए विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख सम्पति छाये मंदिर मह सब राजी शोभा शील तेज की खानी सुख का कछुक काल चली गयी प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुअ चर हर्ष जुत राम जनम सुख मूले नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अतिशीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर भी बह बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ बन कुसुमित गिरि गन मनियारा श्रव सकल सरिता मृत धारा सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साजी बिमाना गगन विमल संकुल सुर था गावि गुण गंधर्व बरूथा था ही सुमन साजी गह गगन भी बाजी अस्तुति कर नाग मुनि देवा बहु विधि वही निज निज सेवा सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन अद्भुत रूप विचारि लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करों माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहीगा वही श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम यह उपहासी सुनत धीर मतिथिर न रह उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि की चह कही कथा सुहाई मातु बुझाई जे ही प्रकार सूत प्रेम लह माता पुनि बोली सो सोमति डोली तज हुत रू की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमूपा सुनिवचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुर भूपा यह चरित जिगा वही हरिपद पा वही तेन परूपा विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सुनिशि सुरुदन परम प्रिय बाणी संभ्रम चलियाई सब रानी हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक सरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजा बाजा गुर वशिष्ठ कह गयु हकार आये द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देख नि जाई रूप राशि गुण कही न सिराई नन्दी मुख शराध करी जात कर्म सब किन् टक धेनु बसन मनी नृपी प्रता कह छावा कही न जाई जे भांति बनावा सुमन बृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज श्रृंगार किए उठि धाई कनक कलस मंगल भरी थारा गावत पैठही भूप दुआरा करियारति नेव छावरी करही बार बार शिशु चरन नि पढ़ही मागध सूत बंदि गण गायक पावन गुण गा रघुनायक रुनायक दीन दान दीन सबकाू जही पावारा ख नहिताू मृग मद चंदन कुंकुम की चा मची सकल बी भी थींह बीच बीचा गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जह हैं नगर नारी नरविंद कै कह सुता सुमितादो सुंदर सुत जन भयो वह सुख सम्पति समय समाजा कही न सकई सारद अहिराजा अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राति देखि भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ैय्य वीर मनु अरुनारी मंदिर मनी समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदुदारा भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मनि चले करत गुण गाना देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बर निज भागा और एक कहूं निज चोरी सुन गिरी जा अति दृढ़ मति तोरी काक भूसुंडी संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिर मगन मन भूले यह शुभ जान पै सोई कृपा राम कै जा पर होई ते ही अवसर जो जे जेही विधियावा दीन भूप जो जे ही मन भावा गजरथ तुरग हेम गोही दीन हे नृप नाना विधि चीरा मन संतो से सबन ही के जह तह दे असीष सकल तनय चिर जीवहू तुलसीदास के इस कछुक दिवस बीते ए भांति जात न जानिय दिन अरुराती नामकरण करे कर अवसरु जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपतियस भाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वति अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपाशी सो सुखधाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा विश्व पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुन वेद प्रकासा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु बशिष्ठ तेह राखा लचिमन नाम उदार धरे नाम गुर हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी मुनिधन जन सर्वस शिव प्राणा बाल के लि रस ते सुख माना बारहिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी भरत शत्रुहन दूनऊ भाई प्रभुसेवक जसी पीति बढ़ाई श्याम गौर सुंदर दो जोरी निर्ख छवि जननी त्रिन तोरी चारिशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहू छंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद काम कामकोटि छवि श्या्या्याम शरीरा कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जनु मोती रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटिकिकि उदर त्रय रेखा नाभी जान जेहि देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिं हरि नख अति शोभा रूरी उर् मनिहार पदिक की शोभा प्रचरण देखत मन लोभा कम्बुकण अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छविछाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक कोबर नय पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिक्कन कच कुंचित गभुआ रे बहुप्रकार रचिमा पीत संवार तनु पहिराई जानु पानी विचरणी मोहि भाई रूप स कही नही कही श्रुति से खा सो जान सपने जेहि देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस तर शिशु चरित कुत ही विधि राम जगत पितु माता कौसलपुर बासिन्खदाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कैरा खे सो माया प्रभु सो भय भाखे भ्रिकुटि विलास न चावईताही अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हही रघुराई ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर सुख दीन्हा लय उंग कबहूक कहल कबहू पाल पालने घाली झुलावे प्रेम मगन कौशल्या निषदिन जात न जान सुत सुतसने बस माता बाल चरित कर गान एक बार जननी अनहवाए करी सिंगार पलना पौढ़ाये निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तू असनाना करी पूजा ने चढ़ावा आप गयी जह पाक बनावा बहुरी मातु तहवा चलियाई भोजन करत देख सुत जाई गए गयननी शिशु भय भीता देखा बाल तहा पुनि सुता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। इहां बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा देखि राम जननी अकुला प्रभु हंसी दीन है मधुर मुसुकानी दिखरावा मात निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड अगणित रवि शशि शिव चतुरान बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुनान काऊ देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी देखा जीव न चावई जाही देखी भगती जो छोरई ताही तन मुख बचन न आवा नयन मोदी चरण नि सिरुनावा विस्मयवंत देखी महतारी भय बहू ऋषि सुरूप खरारी तुति करी न जाई भयमाना जगत पिता मैं सुत करी जाना हरि जननी बहु विधि समझाई यह जनी जनिक तहु कहसी सुनुमाई बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी अब जनिक बहू व्यापे प्रभु मोहिमाया तोरी बाल चरित हरि विधि कीन्हा अति आनंददासन कह दीन्हा कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई चूड़ा कीन्ह की गुरु जाई विप्रन्नि दक्षिणा बहु पाई परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारियुमारा मन क्रम बचन अगोचर जोई दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर निगमने शिव अंत न पावा ता धरय जननी हठि धावा धूसर धूरी भरे तनुआ भूपति बिहसी गोद बैठाए भोजन करत चपल चित इत उत अवसरुपाय भाजी चले किलकत मुख दधियों दन लपटाई बाल चरित्र अति सरल सुहाये शारद शेष शम्भु श्रुति गाये जिनकर मन सन ही राता जन बंचित किए विधाता भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने ऊ गुरु पितु माता गुर गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई जागी सहज स्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी विद्या विनय निपुन गुन शीला खेल खेल सकल निपलीला करतल बान धनुष अति सोहा देखत रूप चरा चर मोहा जिन्ह भी थिन्ह बिहर सब भाई थकित हो ही सब लोग लुगाई कौशलपुर नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल बंधु सखा संग ही बोलाई वन मृग या नित खेल जाई पावन मृग मारही जिया जानी दिन प्रति प्रतिनिपही देखा वही आनी जय मृग राम के मारे ते तनु तज सुरोक सिधारे सखा संग भोजन करही मात पिता अज्ञा अनुसरही जही विधि सुखी हो ही लोगा करही कृपा निधि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहीं मन लाई आप कहि अनुजन समझाई प्रात काल उठी क रघुना था मातु पिता गुरु ना वही माथा आय सुमागी कर जा देखी चरित हर सई मन राजा व्यापक अकल अनह अज निर्गुण नामन रूप भगत हे तू नाना विधि करत चरित्र अनूप यह सब चरित कहा मैं गायी आगिली कथा सुनहु मन लाई विश्वामित्र महामुनि मुनि ज्ञानी बसही विपिन शुभ आश्रम जानी जह जप जग्य जोग मुनि करही अति मारीच ही डरही देखत जग्ञ नि साचर धावि करही उपद्रव मुनि दुख पावि गाधितनय मन चिंता व्यापी हरिनु मरहीं न निशिचर पापी तब मुनिवर मन की विचारा प्रभु अवतरे उहरन महिभारा महि भारा एहू मिश पद जाई करी विनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरी नयना बहुविधि करत मनोरथ जात लागि नहीं बार करिम जन सरऊ जल गए भूप दरबार मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गये विप्र प्रसमाजा करी दंडवत मुनि ही सन मानी निज आसन बैठार नि आनी चरण पखारी अति पूजा मौसम आजु धन्य नही दूजा विविध भांति भोजन करवा मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा पुनि चरण नि सुतचारी राम देखी मुनि देह विसारी भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशिलोभा तब मन हर शिव बचन कहराऊ मुनियस कृपान कीन्ही हुकाऊ के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकतन लाव बारा असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आय नृपो तो अनुज समेत देहु रघुना था निशिचर बध मैं होब सना था देहु भूप मन हर्षित तज है अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कौ इन कह अति कल्याण सुनि राजा अति हृदय कंप मुख दुतिकुमूला चौथे पन पायऊ सुतचारी विप्र वचन नही कहु विचारी मागहु भूमि धेनुधन सर्वस साऊ आजु सहरो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देऊनि मिख एक मही सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनई गोसाई कहन सिचर अति घोर कठोरा कह सुंदर सुत परम किशोरा सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय हर्ष मा मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा नृपसंदेह नाश कह पावा अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम्ह मुनि पिता आन नहीं को सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि देसी जननी भवन गए प्रभु चले नई पदसीस पुरुष सिंहदौ वीर हरसी चले मुनी भय हरण कृपा सिंधु सिंधुमतिधीर अखिल भी स्व कारण करण अरुण नयन उर् विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे वर भाथा रुचिर चाप सायक दुह हाथा श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनी पिता तेउ भगवाना चले जात मुनि दीन ही दिखाई सुनिताड़ क्रोध करि धाई एक कही प्राण हरि लीना दीन जानी ते निज पद दीना तब ऋषि निज नाथ ही जी अचीन्ही विद्याधि कहूँ विद्याधीन जाते लागन छुधा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी आंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जग्ञ करहु तुम्ह जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी च निसाचर को लय सहाय धावा मुनि मुनिद्रोही बिनु फरबान राम तेह मारा सत जो जन गागर पारा पावक सर सुबाहु पुनिमारा अनुज साचर कटकु संघारा संहारा मारियर द्विज निर्भय कारी अस्तुति कर ही देव मुनि झारी तह पुनि कछुक दिवस रघुराया राया रहे किन्हीं विप्रन पराया भगति हे तू बहु कथा पुराना कहे भी प्रजद्यपि प्रभु जाना तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाय धनुष सुनी रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनि बर के साथ आश्रम एक दीख मग मही खमृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी सकल कथा का मुनि काहा विखी गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूर रघुवीर पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन मुख हो कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही धीर जुमन चीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा रघुपति कृपा भगति पायी अतिर्मलानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण ऋपुजन सुखदायी राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई श्राप जो दीन हां अति भल की परम अनुग्रह मैं माना देखें भरि लोचन हरिभव मोचन इही लाभ सं कर जाना विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ नमा गऊ बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करय पाना जिही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीष धरी सोई पद पंकज जेही पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि एहि भांति सीधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सोबरूपावा गयपति लोक अनंद भरी अस प्रभुदीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय